महाभारत आदि आदिपर्व चतुर्दशा अधिक द्विशतमोध्याय अर्जुन का पूर्व दिशा के तीर्थों में भ्रमण करते हुए मणिपुर में जाकर चित्रांगदा का पाणी ग्रहण करके उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करना वैश्वान कथय तत्सर्व ब्राह्मणेभ्य स भारत वच पार्श्व ततो वज्र धरात्मज वे सम्पायन कहते हैं जन रात की वह सारी घटना ब्राह्मणों से कहकर इंद्रपुत्र अर्जुन हिमालय के पास चले गए अगस्त्यवट मास च पर्वतम भृगुतुंगे च कौन्तेय मात्म अगस्त्य व वशिष्ठ पर्वत तथा भृगुतुंग पर जाकर उन्होंने शौच स्नान आदि किए प्रद्राणी सौ बहुनेत द्विजातभ्य सो दुरुसम भारत कुुश्रेष्ठ अर्जुन ने उन तीर्थों में ब्राह्मणों को कई हजार गौ दान की और द्विजातियों के रहने के लिए घर एवं आश्रम बनवा दिए हिण्य बिंदु तीर्थ स्ना पुरुष सत्तम दृष्टवान् पांडवश्रेष्ठ पुण्यायतना चिरण्य तीर्थ में स्नान करके पांडवश्रेष्ठ पुरुषोत्तम अर्जुन ने अनेक पवित्र स्थानों का दर्शन किया अवतीर्या नरश्रेष्ठो ब्राह्मण स भारत प्राचीन दिशा अभिप्रेप काम भरत शब जन्मे जय तत्पश्चात् हिमालय से नीचे उतरकर भरतकुल भूषण नरश्रेष्ठ अर्जुन पूर्व दिशा की ओर चल दिए आन पूर्वेण तीर्थ दृष्टवान्तम नदीं चोत्पल ब्रम्या्या नंदापरन चौशकी चशस्विन महानदीम गया तेव गंगाम भारत।, भारत फिर उस यात्रा में कुरुश्रेष्ठ धनंजय से अनेक तीर्थों का तथा ने विसारण्य तीर्थ में बहने वाली रमणीय उत्पलनी नदी नंदा अपर नंदा यशस्विनी कौशिकी अर्थात कोशी महानदी गया तीर्थ और गंगा जी का भी दर्शन किया एवं तीर्थान सरमाणी पश्यमान तथा श्रमान आत्मन पावनम कुरन् ब्राह्मणे ब्यो ददा इस प्रकार उन्होंने सब तीर्थों और आश्रमों को देखते हुए स्नान आदि से अपने को पवित्र करके ब्राह्मणों के लिए बहुत सी गवेदान दी अंग भंग कलिंग सूजान तीर्थान का मतान सर्वाणी पुण्यान तदनंतर अंग बंग और कलिंग देशों में जो कोई भी पवित्र तीर्थ और मंदिर थे उन सब में भी गए दृष्ट्र विधिवत्ता धनम चापे दतव तत कलिंग राष्ट्र द्वार सो ब्राह्मणा पांडवा नुगा अभ्य अनु भारत और उस तीर्थों का दर्शन करके उन्होंने विधिपूर्वक वहां धन दान किया खलिंग राष्ट्र के पर पहुंच द्वार पर पहुंचकर अर्जुन के साथ चलने वाले ब्राह्मण उनकी अनुमति लेकर वहां से लौट गए सातु तयभ्यन उज्ञात कुंते पुत्रो धनंजय सहाय कही सूर परंतु कुंते पुत्र सूरवीर धनंजय उन ब्राह्मणों की आज्ञा ले थोड़े से सहायकों के साथ उस स्थान की ओर गए जहाँ समुद्र लहराता था सकिंगानतिक्रम्य देशानतना च हरम्याणि रमणी यानी प्रे क्षमा जय प्रभु कलिंग देश को लाघ कर शक्तिशाली अर्जुन अनेक देशों मंदिरों तथा रमणीय अट्टालिकाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े महेंद्र पर्वत दृष्ट्तापसई रूप शोभित समुद्र तीरथिर मणिपूरम जगा इस प्रकार वे तपस्वी मुलियों से सुशोभित महेंद्र पर्वत का दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते हुए धीरे धीरे मणिपुर पहुंच गए त्र सर्वाणी तीर्थि पुण्यायतना चिगम्य महाबा अभ्य गहेपति वहाँ के संपूर्ण तीर्थों और पवित्र मंदिरों में जाने के बाद महाबाहु अर्जुन मणिपुर नरेश के पास गए मणिपुरेश्वर राजन धर्मज्ञ चित्रवाह तस्य चित्रांगद आना ब्विताचार दर्शन राजन मणिपुर के स्वामी धर्मज्ञ चित्रवाहन थे उनके चित्रांगद नाम वाली एक परम सुंदरी कन्या थी ताम ददर्श पुरे तस्वीर विचरती दीक्षया देशवाचताम चकमे चैत्रवाहनि उस नगर में विचरण करती हुई उस सुंदर अंगों वाली चित्रवाहन कुमारी को अकस्मात देखकर अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई अभिगम्य च राजयोजनम देह में खल राज महात्म अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार बताया महाराज मुझ महामनस्वी को आप अपनी यह पुत्री प्रदान कर दीजिए तत्व प्रवृद्रा कश्य पुत्र वाचतम पांडव ओहम कुंती पुत्रो धनंजय यह सुनकर राजा ने पूछा आप किनके पुत्र हैं और आपका क्या नाम है अर्जुन ने उत्तर दिया मैं महाराज पांडु तथा कुंती देवी का पुत्र हूं। मुझे लोग धनंजय कहते हैं तम राजा स शांत पूर्व राजा प्रभंजन ओटाप कुल संभूव तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा इस कुल में पहले प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं अपुत्र प्रसवेनाथ तपस्ते पेश उत्तम पार्थ प्रसवम कुले उनके कोई पुत्र नहीं था अत उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या प्रारंभ की पार्थ उन्होंने उस उम्र उस उग्र तपस्या से पिनाकारी देवाधिदेव महादेव को संतुष्ट कर लिया तब देवदेवेश्वर भगवान उमापति उन्हें वरदान देते हुए बोले तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी एक, एक तस्मा कुले सदा तेषा कुमार सर्वेश पूर्वेशा मम जगे एका च मम कन्या कुलस्तोत्पादने भृषम पुत्रो ममाती मे भावना पुरुष इस कारण हमारे स्कूल में सदा से एक एक संतान ही होती चली आ रही है मेरे अन्य सभी पूर्वजों को तो पुत्र होते आए हैं परंतु मेरे यह कन्या ही हुई है यही स्कूल की परंपरा को चलाने वाली है अतः वर्ष इसके प्रति मेरी यही भावना रहती है कि यह मेरा पुत्र है पुत्र का हेतु विधि न भरतर्षभ तस्मा देविका सुत्याम जायते भारत तया एक जायता मह एक प्रतिगृहणी सद्यपि यह पुत्री है तो भी हेतु विधि से अर्थात इससे जो प्रथम पुत्र होगा वह मेरा ही पुत्र माना जाएगा हेतु से मैंने इसे पुत्र की दे रखी है। भरतश्रेष्ठ तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न हो वह यही रहकर इस कुल परंपरा का प्रवर्तक हो इस कन्या के विवाह का यही शुल्क आपको देना होगा पांडुनंदन इसी शर्त के अनुसार आप इसे ग्रहण करें स तथे ते प्रतिज्ञाए ताम कन्या च वासनगरे तस्म तिस््र कुत सब तथास्तु कहकर अर्जुन ने वैसा ही कन्या की प्रतिज्ञा की और उस कन्या का ग्रहण करके उन्होंने तीन वर्षों तक उसके साथ उस नगर में निवास किया तस्म सुते समुत्पन्ने परिसज वरांग जगा उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उस सुंदरी को हृदय से लगाकर अर्जुन ने विदा ली तथा राजा चित्रवाहन से पूछकर वे पुनः तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चल दिए श्री महाभारती आदि पर अर्जुन वनवास पर चित्रांगदा दासमे चतुर्दश चतुर्दशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में चित्रांगद समागम विषयक दो अध्याय पूरा हुआ